कर रह गए कौन रामकृष्ण को मार रहा है कौन मारेगा किस लिए उन्होंने आप कहते क्या हैं है परमहंसदेव कोई आपको मार नहीं रहा आपको हुआ क्या है और उन्होंने अपनी चादर उगाड़ी और अपनी पीठ दिखाई और पीठ पर कोड़ों के निशान और खून बहरा भक्त तो धीम कर्तव्य विमूड़ हो गए उन्होंने कही हमारी समझ के बाहर ये हुआ कैसे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 इस तरह का गहरा संबंध फिर किसी का कभी नहीं होगा क्योंकि कौन किसके पेट में नौमैने रहेगा तो मां और बेटे के हृदय के तार गहराई में जुड़े प्राण संयुक्त थे ठीक ऐसी घटना जुड़वा बच्चों में भी घटती एक जुड़वा बच्चा बीमार हो भारत में और उसका भाई चीन में बीमार हो जाएगा समानुभूति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 हर अपनी उस प्यारी पत्नी की तो याद करो और अपने नए पैदा हुए बच्चे की तो याद करो अभी अभी पैदा हुआ है उसे छोड़ के कहा जाते हो वह बूढ़ा सारथी बुद्ध को याद दिला रहा है कि तुम जो छोड़ के जा रहे हो बड़ा प्यारा है बड़ा बहुमूल्य बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा मैं पीछे लौट कर देखता हूं न तो मुझे कोई राजमहल दिखाई पड़ता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 पश्चिम में प्रतिभा की जो कसौटी है वो पूरब में नहीं पूरब की अपनी कसौटी है पूरब की कसौटी बड़ी बहुमूल्य है पश्चिम में प्रतिभा की कसौटी है तुम्हारा आई क्यू कितना इंटेलिजेंस कितना परीक्षा में तुम कितने अंक पाते हो अगर 100 के इस तरफ है तो साधारण अगर 100 के उस तरफ है तो विशेष अगर डेढ़ के आगे गया तो बहुत विशेष अगर दो के करीब पहुंच गया तो, तो तुम महा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 उसने कहा इसमें मैं न्योला ला रहा हूं न्योला छेद किस लिए किए तो उसने कहा छेद इसलिए शराब पीने की आदत है और जब मैं ज्यादा पी लेता हूं तो मुझे सांप दिखाई पड़ता उन सांपों के लिए न्योला ला रहा हूं क्योंकि कहते हैं न्योला सांपों को खा जाता है टुकड़े टुकड़े कर देता उस आदमी ने कहा मेरे भाई लेकिन अभी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 अगर संसार है ही नहीं तो ये विधि विधान संसार से छूटने के इनका क्या अर्थ बीमारी ही नहीं है तो ये औषधि किस लिए ढो रहे हो मगर बीमारी झूठ और तुम जानते हो औषधि भी झूठ